नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में विशेष इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइये आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं शलवम जी जो अपनी विशेष सेवा यहाँ पर शांतिवन में देते हैं और पेन मैनेजमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं लोग जो दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उनका दर्द कम करने के लिए ये विशेष रूप से इनके पास जो आ, सेवा है वो करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन मैक्सिमा थेरेपी मारमा थेरेपी मैक्सिमा थेरेपी भी करते हैं योगा थेरेपिस्ट है और फोर जो हमारा शोल्डर है फोरजन शोल्डर उसमें पेन है स्पाइनल कॉर्ड में पेन है या नी में हिप में कहीं भी आपका दर्द है जो जा नहीं रहा है आ, वो माइक्रो हैडेक है या माइग्रेन है ऐसे जो सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस पेन को मैनेजमेंट करने का काम शलवम जी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से तो आज वो एक आध्यात्मिक स्परिचुअल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से शलवम जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप एकदम बढ़िया हैं जी जी जी जी और शलवम जी बताइए आप किस तरह से इस मैन पेन मैनेजमेंट के अंदर कैसे आ पाए? ये काम कैसे शुरू किया कहाँ सीखा आपने ये वर्मा थेरेपी हिंदी में मरमा नाडी थेरेपी ये ट्रीटमेंट अंग्रेज ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ा ठीक नहीं हुआ तो ये मरमो नाड़ी तरफ से पूरा ठीक कर सकते ठीक mm -hmm. कर रहा हूँ mm -hmm. ये तेईस साल ट्वेंटी थ्री इय से मैं कर रहा ये <laughs> सभी पैसे पेशेंट हमारे पास खुशी होके ah. इसके थेरेपी के बारे में सभी हैं। जी पूछते क्यूँकी इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए थे इसमें उनसे पूछा कितने दिन में ठीक होगा ये पूछने से कब तक दर्द कम रहेगा उस समय तक आते आपने चेकअप किया चेकअप होने तुरंत आपने पता चाह तीन दिन में ठीक हो जाएगा हम्म आप तीन दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे बोलने से हम मन में खुश हो गया हम्म फिर भी आप मुख से बोला नहीं करके दिखाया बिल्कुल बिल्कुल ये थेरेपी बहुत बढ़िया है ऐसे बोलते देते ये कला इन 1987 एटी सेवन में तमिलनाडु मदुरे में ये गुरुकुल में सिखा पहले हम घेरे जी रखा था हम्म उसके बाद ये भी सीखा उसी में सीखा हम शरीर छोड़ नहीं पाले कोई ना कोई विशेष कार्य करके ये शरीर छोड़ना है हम्म ऐसे मैं संकल्प किया था बिल्कुल बिल्कुल ऐसे संकल्प बाबा अभी करा रहे हैं <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया तो शलवम जी बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी लोग जो आपके पास आते हैं वो दर्द से आते हैं और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट उनका रहने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते हैं और आपके पास एक आधा घंटा थेरेपी लेते हैं तो उनको रिलीफ हो जाता है और कई लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से उनका जो है पेन ख़त्म हो गया और वो आपको दुआएँ भी देते हैं तो आइए मैं चाहूँगा कि अब अध्यात्म ब्रह्मा का जो मेडिटेशन है वो आपने ब्रह्मा से ज्वाइंट कैसे हुआ वो पहले बताइए जुड़ना कैसे हुआ <laughs> <laughs> ये बाबा बाबा के पास मैं को को ढूंढ ढूंढ रहा रहा था मुझे अच्छा अच्छा <laughs> ऐसे मेरे को नौ साल साल में <laughs> मेरे की इच्छा आया <laughs> हम जी छोटा उमर में भगवान के बाया हम भी ऐसे बहाने के लिए हम हमसे बड़े लोग कर पे जाके उनसे में बात कर रहा था हम्म उन लोग का हमको समाधान किया नहीं अच्छा वो पूरा अवधार पुरुष है वो कर सकते हम साधारण मनुष्य है हम नहीं कर सकते हम्म ऐसे ऐसे होगा। रहा अवतार पुरुष मना कैसे रहेंगे हम क्यों ऐसे हम भी जन्म लिया वो भी दस महीना के बाद जन्म लिया हम कर नहीं सकते वो कैसा किया उसके क्या करना देखो तुम्हारा उम्र का अनुसार प्रश्न पूछना ऐसे ऐसे पूछना नहीं बिल्कुल हम इतने बड़े लोग हैं हम इसके बारे में सोचा नहीं अब इसके बारे में क्यों सोच रहे ऐसे ढूंढ ऊँट तुन, के लास्ट में मेरे को उम्र कितना हो गया ट्वेंटी टू तु उम्र तक हो गया होने के बाद मेरे को संकल्प आया शंकर सन्यासी धर्म स्थापन किया ना आदि शंकरर आय संग्रह तमिल में आये पनती फिल्म पूरा अच्छा अच्छा इन लोगों आया hmm. पनाया भगवान को पाया हम भी ऐसे करना है hmm. इसके लिए क्या करना है मेरा उम्र था उसमें ट्वेंटी टू था hmm. मेरा फ्रेंड उम्र सेवेंटी उम्र का achha, achha. मेरा फ्रेंड hmm, hmm, उनसे बात करके मेरा थोड़ा थोड़ा समाधान मिला hmm, hmm, उसके बाद hmm. पूरा समाधान नहीं मिला hmm. मेरे ट्वेंटी फोर में मैं रहे थोड़ा, थोड़ा में कैरे से तोड़ा खोड़ा था कोलते समय मैं एक दूसरा फिल्म देखा फिल्म देखने के बाद उनको बड़ी बहन है बहन थी ये छोटा लड़का जन्म लेने के बाद उनको पापा शरीर छोड़ा mm -hmm. पाँच साल के बाद उनको मम्मी शरीर छोड़ते समय बहनों को बुलाया हाथ में हाथ रखी तुमने संभालना Hmm. इनको कभी भी तुक नहीं होना चाहिए हमको में आसूस नहीं होना चाहिए ऐसे प्यार से इन साल ऐसे बोल के मम्मी भी चले गया अच्छा ज्यादा प्यार लाडले करने बाद बच्चे सुधरेगा नहीं सुधरेगा, पिघड़ेगा, पूरा पिघड़ गया पूरा बिगड़ने तो खेती वाती पैसा हिस्सा पूरा खाली कर दिया अच्छा फिर बहन ने बोला अभी सभी काली हो गया अभी क्या करना चाहते हो ऐसे बोला मेरे को एक बहन मिला उन्होंने हार चाहिए पैसा दो ऐसे बोला तुम पैसा पैसा मांगते रहे वो कैसा पैसा कहां से आएगा ऐसे पूछ रहे थे ये मकान है ना ये मकान कुछ भी करो मेरे को पैसा दो बस फिर मम्मी उनको बहन ज्यादा तुखी होके बेगोश होके गिर गई उसके बाद उनके दिमाग में आया हमारा बहन कितना लाल ले करती थी मम्मी पापा भी कर नहीं सकते ऐसे किया हमने क्या दिया बेगोश होके गिर गई, हम जीने के लायक नहीं hmm. ऐसे सो के तमिलनाडु में तिरुवन्नाम एक जगह था वहाँ मंदिर को ऊपर चढ़ के वहां से चलांग मारा आपने न, मैं नहीं वो मैं तो आपको सामने हूँ ना बिल्कुल बिलकुल वो चलांग मारा अच्छा। चलांग मारने के बाद कार्तिकेन मुर्गन Aha. कि उनको पछा दिया अच्छा अच्छा, अच्छा। उसके बाद वाहनों के ऊपर मेरे गुस्सा आ गया हम अभी तक कोई गलती काम नहीं किया कोई किसको को नहीं दिया हम आपको ढूंढ रहा हूँ हमको तर्सी दिया नहीं उनको तरसी दिया वो मारने दो ना उनको छोड़ के मैं मुझे छोड़ के उनको तर्सी दिया आपने ऐसे बोल के मैं भी आपको एक महीना टाइम देता हूँ <laughs> एक महीना में मेरे को दर्शन नहीं तो अच्छा गुरु दिखाओ hmm. स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमावसर मिला hmm. मेरे को कोई मिला नहीं ऐसे कितने लोग गुरु जी मिला अच्छा हुआ मेरा जीवन सुधरने के लिए आप एक महीना आपको टाइम देता हूँ hmm. नहीं तो मैं वहाँ कि ऊपर से चलांग मार दूंगा <laughs> आत्महत्या कर दूंगा <laughs> हम जीने के लिए हम 24 उम्र ट्वेंटी फोर उमर गए 23 उम्र के पाले सब कमाल करके सरी सोड़ा आदिशं भी 22 32 उम्र में hmm. सब लिखा सब कार्य किया विवेकानंद ट्वेंटी 29 में 29 में सारा अतिशय कार्य किया कमाल किया hmm. अलेक्सा 34 फोर उम्र में दुनिया जीता वो भी कुमार है हम भी कुमार हैं हम mm -hmm. भी अभी तो कुछ नहीं किया 24 या दस साल में क्या कर सकते एक महीना आपको टाइम देता हूँ एक महीना में, में आपको तरस मिला कुछ गुरु मिला नहीं था मैं उधर ही आ जाऊँगा उधर ही छलांग मार दूंगा हम रहने के लायक नहीं ऐसे मैं अंदर ही वैराग वाए, वो आया वो लच्छी रखा ट्वेंटी mm. टेस हो गया ट्वेंटी सेवन टेज में मैं नया काड़ी ट्रायल जा रहा था उसे लिखा प्रजापिता परमा कुमारीस ऐसे लिखा वहाँ ये तपस्या कर रहा था एक ऋषि हु वो ऋषि ज्ञान रत्नपुरा मिल रहे उनको जोधि स्वरूप से यहाँ जाएंगे तो हमको गुरु मिलेगा हमारा प्रश्न उत्तर मिलेगा ऐसे सोचेगा मैं वहाँ गया या नहीं पता आत्मा परमात्मा मेरे को बहुत पसंद आया उसके बाद कहाँ भी गया नहीं hmm. उसके बाद बाबा के सामने सरेंडर हो गया अच्छा चलिए सलराम जी की बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा hmm. लग रहा है आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रिन्हवाद वन वन जीरो सुनते रहो मस्क्राते रहो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 है प्रभु की ये पुकार है तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है लक्ष्य अपना ले के ही विश्राम कीजिए लक्ष्य अपना ले सत्य पथ के राहियों मशाल था मु लीजिए रेडियो <uto> मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें सुन रहे हैं बीके के शलवम जी हमारे साथ हैं पेट मैनेजमेंट पर अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ राजयोग ब्रह्म कुमारी संस्थान से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो अब हम लोग आध्यात्मिक जो प्रयोग हैं उन्होंने किया है उनकी लाइफ में उन अनुभवों को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से शलवम जी का बहुत बहुत स्वागत है जी शांति मैं चाहूंगा कि कोई आध्यात्मिक अनुभव जो आप आ, आ, कैसे आपने किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अभी बाबा का पक्षय कितने लोग बन गया सबको अनुभव है बिल्कुल बिलकुल सभी अनुभव सुने ना हमको पूरा उन्डर लगे ऐसा मेरे को भी अनुभव हुआ मेरे को संकल्प था अभी बाबा इतना ज्ञान वरदान स्लोहन इतने दिया हमारे पास कितना वरदान mm -hmm. कितना आश्रय शस्त्र हैं हम कैसे चेक करें ऐसे संकल्प मेरा मन में आया था फिर mm -hmm. भी अभी दुनिया में कितने लोग दुखी होकर रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं पुकार रहे हैं उन लोगों के लिए आप ग्लोब में बैठो तपस्या करो उनको शांति शक्ति सभी दे दो वैसे बाबा ने बोला क्लास में भी अनेक बार सुना वो बात ठीक है हम ऐसे बैठे जनरल में सबको मैं दे, दे रहा हूँ कितना पवन जा कितना उनके पास पवन जाने कैसा हमको मालूम उसके लिए मेरा मन में कुछ संकल्प आया हमारा पास अंतिम समय दुनिया वालों को देने के लिए कितना शक्ति है कितना शांति है हम कैसे चेकअप करेंगे अभी हर देश में मिसेल बना रहे हैं मिसेल बना के तुरंत शो को इसमें नहीं रखते प्रयोग करके सक्सेस होने के बाद उसमें यूज़ करते हैं अभी हम लास्ट में कैसा यूज करेंगे कितना शक्ति है कैसा मालूम होगा ऐसे संकल्प करके हमारा मधुबन में बाबा मिलने के बाद तीन तीन तीन पट्टी रखते थे उसमें मैं भी शामिल हो कि तपस्या क्या योग अच्छा अनुभव हुआ होने के बाद हमारे पास कितना शक्ति है चेकअप करने के लिए हम पहले एवर एल जी हॉस्पिटल में सेवा करता था वहाँ ऊपर सत्य पे जाके मैं मनन चिंतन कर रहा था करते समय मेरे को संकल्प आया बाबा पाँच तत्व आपको ताशी बन की सेवा करेगी ऐसे बाबा ने बोला था हम उस समय तक तो चार क्यों करना अभी प्रयोग करके देखेंगे हँसे सोच के मैं आसमान में ऊपर देखा देखा ये बादल पूरा इधर उधर जा रहा था अभी हम प्रयोग करेंगे ये बादल पूरा कहाँ जा रहे हैं हमको जरूरत नहीं ये हम कैसे प्रयोग करना वाले हमारा सेंटर पे फ़ोन करेंगे ऐसे जून महीना में हमारा सेंटर में फ़ोन किया सेंटर मदुरई में फ़ोन करके हमारा दीदी से पूछा दीदी अभी वहाँ कोई बारिश हो रहे हैं ऐसे पूछा था वो हँस थे अभी जून महीना में बारिश कैसे होगा पीने के लिए स्टॉन्ड करने के लिए एक एक टांगर दो तो दिन में एक बार एक बार वाके यूज़ कर रहे हैं ऐसे छः महीना हो गया अभी बारिश हो, हो रहे हैं ऐसे पूछ रहे हैं अच्छी बात है, अभी तक बारिश नहीं पूरा सूखा सूखा है ऐसे बोलते थे मेरे को तेरा संकल्प पाया, भेन अभी तीन दिन में पारिश आएगा ऐसे बोला आ, ऐसे बोलने से खुशी होगी, जून महीना पारिश आता बहुत खुशी हो जाएंगे ऐसे करो ना करके दिखाओ ऐसे बोल देते, मेरे को बाबा ने इतना शक्ति दिया है हम भी बोलेंगे तो करेंगे ऐसे सोचेंगे सत्य के ऊपर कहाँ पैठ के संकल्प किया वही जगह पर तीन दिन बैठ के चौदह दिन चार दिन के बाद बेनजी को फोन किया mm. बेनजी अभी कोई बारिश हुआ ऐसे पूछा था बेनजी ने बोला बहुत अच्छा बारिश हुआ गर्मी कम हो गया <laughs> क्या बात है गर्मी कम हो गया ऐसे बोलते जी गर्मी कम हो गया दी पीने के लिए पानी का प्रॉब्लम नहीं ना ah. हाँ अभी इतना जल्दी नहीं आएगी ऐसे बोलते थे मैंने बोला वहाँ तालाब है न वहाँ पानी आया ऐसे पूछा और ने हसने शुरूने लगा अभी ऐसे बारिश दस दिन पंद्रह दिन बारिश होगा ना तब कुछ में पानी आएगा ये पानी पूरा इतना जल्दी आएगा नहीं ऐसे है। फिर और तीन दिन वही जगह पे कहाँ पैठ के तपस्या किया उधर ही पेट के योग किया फिर बेन जी से बार बार पूछ नहीं सकते ना आने प्रोग्राम रहेगी उधर ही हमारे भाई लोग ज़्यादा लोग थे उससे फोन करके पूछा hmm. पूछा पारिश हुआ हाँ पारिश हुआ अच्छा हो गया गर्मी खत्म हो गया ऐसे hmm. फिर तालाब में पानी आया हाँ आधा तालाब पर गया ऐसे बोला था भाई उनको कहा अभी तालाब में पानी पड़ जाएगी ओवरफ्लो आने पर मेरे फोन करके पता हो hmm. ऐसे बोला <laughs> अच्छी बात है अच्छा अच्छा संकल्प कर रहे हैं ऐसे वो है तो बाबा को थैंक्स आपको थैंक्स ऐसे खुशी से बोला था hmm. वही जगह पे और तीन दिन तपस्या किया पांच दिन बाद फोन किया उन्होंने क्या कहा आधा तालाब पानी भर गया था ना फिर नदी में पानी ज़्यादा आ गया इसलिए वो पानी पे ये तालाब में छोड़ दिया hmm. अभी पानी ओवर फुल हो गया आपने कहा ऐसे ही हो गए ऐसे मेरे के उत्तर मिला मिलने के बाद मैंने सोचा ये हम एक ही बाबा का बच्चे इतना शक्ति हैं हम प्रयोग करके देखा ऐसे ही बाबा मेरे एक ही के लिए दिया नहीं सबको दिया है आप लोग भी ऐसे प्रयोग करके तपस्या करके अनुभव करके हम दूसरों को पता ना ये दूसरों को प्रेरणा मिलेगा ऐसे तालाब का अब में नहीं रहेंगे इसलिए तालाब का बारा आपको सेंट्री में स्टूडेंट्स रेगुलर कोई आने वाला पाँच दिन एक हफ्ता आया नहीं तो उनको ऊपर प्रयोग करो तपैसा करो ये आत्मा बहुत अच्छा आत्मा अभी ये हफ्ता से आया नहीं अभी दो तो दिन में वो इधर आना है फिर उनसे मिलना है ऐसे बाबा को पता बाबा रूम में जाके बैठे योग करो योग दान दो वो आत्मा कोई तभी ठीक नहीं तभी सुधर जाएगी बीमार है तभी ठीक हो जाएगी इसी द्वारा आप योग पावर कितना है आप निर्णय कर सकते परख सकते ऐसे आप लोग सभी प्रयोग करके योग शक्ति बढ़ाना hmm. क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक ज़्यादा सीरीज़ वाला है उसी से मैं हमारा योग शक्ति यूज होना चाहिए इसलिए आप भी सभी प्रयोग करके यह पूरा अनुभव करना ऐसे मेरा इच्छा है।, है अच्छा लगा बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया बहुत बहुत खुशी हुई हमें तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने इस शलभम जी के बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ उनका ब्रह्म कुमारी कैसे जुड़ना हुआ और एज ए पेन मैनेजमेंट अपना जो है विशेष जो थेरेपी है उसका नाम उन्होंने बताया मॉर्मा थेरेपी मॉर्मा थेरेपी उसके स्पेशलिस्ट हैं जिसमें अक्यूट पेन होता है या कॉर्निक पेन है वो कम हो जाता है तो ये काम वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो चलिए हमारी ओर से बी के जी को बहुत बहुत शुभ कामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सभी को आज का अनुभव कैसे लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा और आप भी इस तरह के प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं दूसरों को कल्याण अर्थ आप काम करेंगे सेवा करेंगे तो दुआएं जमा करेंगे और भविष्य उज्जवल आपका बनेगा इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम आ गण जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो